प्रेम प्रवाहो लोकातीतो न जहो लोक वर वो शीताम भक्तिया वृतवरवपो शीताया रम स्त प्रलयकलित होंख मात्र प्रकृतिशहजा अंधता मिश्र मिश्र गीत मधुरमीय यहाँ सिंहनादम जगर्ज गीत शान मधुरमीय सिंहनादम जगर्ज सोयत प्रचित श्धन सूझित परम पूजनीय श्रीमस्वामी शांतात्मंजी महाराज उनको मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ क्योंकि उसने मुझे यह मौका दिया रामचरित मानस करने का ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और सिया राम मय सब जग जानी करहू प्रणाम जोरी जुग पानी आप सब में भगवान श्री राम और मां सीता विराजमान है सबकी हृदय में विराजमान भगवान को प्रणाम करता हूं ये रामचरित मानस का एक रिवाज है रामचरितमानस शुरू करने से पहले और अंत में राम संकीर्तन किया जाता है तो राम संकीर्तन करेंगे राम श्या राम श्या राम जय जय राम और अंत में रघुपति राघव राजाराम करें तो एक साथ आप भी मेरे साथ राम संकीर्तन करें Ram, siya Ram, siya Ram, jai, jai Ram, Ram. मंगलहारी द्रव सुत रथ ये रिहार शियाराम श्रुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधन कीरा शियम शियाराम ज ये जुगपद कमल मनाऊ जाशु कृप निरमल मतिपुरा श सियाराम सियाराम राम शिया राम ज जग रो रघुकुलती श्रद्धा चली आई प्राण जयचन जायु Let us. आई कृपा कर हूँ गुरुदेव कि नाय शियारा हो शिया राम मैं सब जग जानी करु प्रणाम जुरी जुग पानी रा। शियार हम चर्चा करेंगे मारिज प्रसंग रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने मारिज का बहुत अच्छा वर्णन किया है मारिच राक्षस था लेकिन वो मारिच राक्षस से भक्त में रूपांतरित हो गया तो जी रूपांतरित कैसे हुआ और देखिए ये राक्षस वृत्ति हमारे सबके मन में है एक काम क्रोध लोभ मोह ये सब हमारे मन में है लेकिन ये राक्षस वृत्ति भगवत वृत्ति में रूपांतरित हो सकती है यह जब हम रामचरित मानस में मानित प्रसंग का जब चर्चा करेंगे तुलसीदास जी बहुत बढ़िया वर्णन किया है विश्वामित्र मुनि आप सबको मालूम है विश्वामित्र मुनि जब उसने देखा जब यज्ञ करने के लिए जब वन में जब भी यज्ञ करते थे मारिच सुबाह आके उनके यज्ञ को ध्वंस कर देते थे आप सबको मालूम होगा विश्वामित्र पहले राजा थे वशिष्ठ मुनि एक बार क्या हुआ विश्वामित्री विश्वामित्र जब राजा थे वो पूरा सैन्य लेकर जा रहे थे कहीं एक राज्य को उसने विजय प्राप्त की जंगल से गुजर रहे थे उसको बहुत प्यास लगे बीच में वशिष्ठ मुनि का आश्रम था <coughs> तो विश्वामित्र मुनि उस आश्रम में गए तब तो राजा थे उसने वशिष्ठ मुनि कहा मुझे थोड़ी प्यास लगी है तो विश्वामित्र मुनि विश्वामित्र राजा को वशिष्ठ मुनि कहा आप थोड़ा भोजन करके जाइए। जाए मैं तो अकेला नहीं हूं मेरे साथ हजार हजार सैन्य हैं। मैं अकेला खा नहीं सकता तो वशिष्ठ मुनि ने कहा सबकी व्यवस्था हो जाएगी मुझे आपका छोटा सा आश्रम है कैसी व्यवस्था होगी लेकिन वशिष्ठ मुनि ने कुछ ही देर में जितने सब सैन्य थे सबको खिला इतना अच्छा खिलाया कि विश्वामित्र ने सोचा कि मैं अपने राजमहल में इतना अच्छा खिला नहीं सकता इतना अच्छा खिलाया सबको तो ये विश्वामित्र ने पूछा कि ये कैसे संभव हुआ वशिष्ठ मुनि ने कहा मेरे पास काम गाय है मैं उनके पास जो मांगता हूँ वो मुझे देती है तो विश्वामित्र ने कहा हाँ वो आप मुझे दे दीजिए वशिष्ठ मैं आपको नहीं दे सकता कोई देखिए मैं राजा हूं आपको दूसरी बहुत गाय दे देता हूं आप मुझे दे दीजिए दिए मैं नहीं दे सकता पूछे मैं राजा हूं आप जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे मैं जोर जबर ले जाऊंगा वशिष्ठ तुम ले जा सकते हो लेकिन मैं नहीं दूंगा तब वो कामधेनु गाय को खींचकर ले जा रहा है तो कामधेनु गाय ने पूछा वशिष्ठ मुनि को तुमने क्या मेरा त्याग किया है मुझे नहीं किया लेकिन वो जोर जबरसी से ले जा रहा कामधेनु ने तब एक हूंकार किया उसके शरीर में से बहुत सैन्य निकला और वशिष्ठ मुनि का पूरा विश्वामित्र मुनि का पूरा सैन्य को ध्वंसकल थे तब तो विश्वामित्र को पता लगा कि राजा की शक्ति से ऋषि की शक्ति ज्यादा है बाद में आप सबको तो बाद में विश्वामित्र राजा थे ऋषि बन गए अब वे जब यज्ञ कर रहे हैं तो राक्षस लोग द्वंस कर रहे तो उसने क्या किया जब उसको माल पता लगा है कि भगवान राम का जन्म हो चुका है अयोध्या में तो विश्वामित्र मुनि राजा के पास चले गए दशरथ राजा के पास राजा को बहुत आनंद हुआ उसने उसका चरण पखारा अपने सिंहासन पर बिठाया पूजा की उनकी और कहा कि बोली आपका आगमन कैसे हुआ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता तब विश्वामित्री ने कहा कि मैं जब यज्ञ से करता यज्ञ जब करता हूं तो राक्षस लोग आके ध्वंस कर देते तो मैं तुम्हारे पास आया हूं अनुज समेत देहु रघु ना मुझे राम लक्ष्मण दोनों को दे दो जब ही सुना दशरथ राजा ने कि राम लक्ष्मण को लेने का आए तो उसको बहुत दुख हुआ यहां कहते हैं सुनी राजा अति अप्रिय वानी हृदय कंप मुख द्रुति कुमला उसका जो मुख था वो क्या होगा या हृदय कंप हृदय में कांपने लगा राम की बात जब भी सोचा उसने कहा कि देखिए मागहु भूमि धेनु धन कोषा आप और कुछ चाहिए धेनु धन कोषा सर्वस्व देहू आज सहरुद में आप सर्वस दे सकता हूं आप जो चाहे तो मैं प्राण भी दे सकता हूं लेकिन राम को नहीं दूंगा जब दशरथ राजा ने कहा कि मैं प्राण दे सकता हूं कि राम को नहीं दूंगा यहां लिखते हैं सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी हृदय हरस माना मुनि विश्वामित्र मुनि को आनंद हो रहा है आप सोचिए दशरथ राजा कहते मैं राम को नहीं दूंगा मैं प्राण दे सकता हूं राम लेकिन यहाँ विश्वामित्र मुनि को आनंद हो क्यों आनंद हो रहा है वो सोच रहा है कि भगवान राम के प्रति कितनी कितना प्रेम है प्राण देने के लिए तैयार है राम को देने के तैयार नहीं आप सबको मालूम होगा जब माँ शारदा देवी जब वो बाग बाजार में थी दोपहर में थोड़ा विश्राम कर रही थी एक भक्त आया दोपहर में माँ के पास जाना है नीचे शारदा जी खड़े थे नहीं अभी माँ अभी थोड़ी देर पहले लोटी विश्राम अभी नहीं जाने लगा वो भक्त ने क्या किया शारदा जी एग धक्का मारा धक्का हमारा महाज गिर गए वो सीढ़ी ऊपर उठ के ऊपर चला गया माँ तो बैठी थी आओ बेटा आओ आओ ठीक है प्रणाम किया बाद में उसको बहुत दुख हो रहा है करे ऐसा किया मुझसे बहुत एक भूल हो गई क्या हुआ नहीं शरत माज नीचे खड़े थे वो आने नहीं देते मैंने धक्का मारा उसको गिरा दिया मा वो शरत ने वो वो अच्छा वो कुछ वो याद ही नहीं रखेगा जब वो नीचे आया सोच रहा है कि शरद माज होने से अच्छा है लेकिन वहां खड़े है महाराज उसने जब बोला महाराज भूल हो गई शरत महाराज ने उसको आलिंगन किया और कहा ऐसी व्याकुलता नहीं होने से क्या माँ का दर्शन हो सकता है आप सोचिए हम होते तो क्या करते मालूम नहीं ठीक है आप हमको जो धक्का मारकर गिरा देते तो हम देखते मैं भी देख लूंगा ठीक है लेकिन देखिए ये शरत महाराज माँ के प्रति कितनी वो नहीं देख रहे मुझे धक्का मारकर गिरा दिया लेकिन माँ के प्रति जो व्याकुलता है वो देख यहां भी विश्वामित्र मुनि यहाँ कहते हैं सुनी निप गिरा प्रेम रस, सानी हृदय हरस माना मुनि ज्ञान आनंद हो रहा वशिष्ठ मुनि समझाएगा राम लक्ष्मण दे दो कीर्तिवास रामायण बंगाली में है उसमें थोड़ा सा अलग है उसमें लिखा है कि जब वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि ने मांगा राम लक्ष्मण को तो दशरथ राजा ने भरोसत्रो को दे दिया कि यही राम लक्ष्मण है वो तो लेके चले गए और जाने के बाद बीच में विश्वामित्र मुनि बोले देखो दो रास्ता है एक रास्ता जंगल से गुजरता है, है? वो रास्ता से जाने एक दिन में हम रास्ता पार कर और दूसरा रास्ता है ना वो घूम घूम कर जाता है वो आठ दिन लगता है ये जो एक दिन में रास्ता वाले उसमें बीच में बहुत राक्षस रहते है अच्छा तुम बोलो तो कौन रास्ता से जाना अच्छा है तो भरत ने कहा घूम घूम के जाने है अच्छा है ठीक है वो रास्ता जाना अच्छा नहीं तो विश्वामित्र ने सोचा ये तो राम नहीं हो सकता तुम्हारा नाम क्या मेरा ना भरत अरे भरत अरे तुम्हारा नाम शत्रु क्यों मैंने राम लक्ष्मण को मांगा फिर वो वापिस चलाया ये की में, बंगाली में है इसमें नहीं है लेकिन फिर भी जब बात आई तो राम लक्ष्मण को दे दिया राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र विश्वामित्री जा रहे जब जंगल में प्रवेश किया तो ताड़ का मुनि आ गई यहां कहते चले जात मुनि दिन नहीं दिखाई सुनी ताड़का क्रोध कर आई और यहाँ कहते एक ही बाण प्राण हरी लीना दीन जानी ते निज पद दीना भगवान श्रीराम ने एक बाण मारा और क्या हुआ उसका प्राण ले लिया लेकिन क्या हुआ दीन जानी निज पद दीन देखिए उसको अप, अपना पद प्राप्त किया उसने भगवान राम का पद किसको को ताड़का को मिला क्यों मिला वो मृत्यु के समय भगवान राम के बारे में सोच रहे भगवान राम की चिंता कर रही देखिये मृत्यु के समय में जो भगवान का नाम करेंगे तो वो मुक्ति हो जाएगी ऐसा तो गीता में भी कहते है भगवान श्री कृष्ण तो हम ऐसा सोच ही सकते हैं अरे भाई सुबह में उठ के शाम के भगवान नाम लेना की क्या जरूरत है अरे बस मृत्यु एक बार राम बोल देंगे हो जाएगा ठीक है क्या जरूरत है बोलिए तो स्वामी भूते शांजी महाराज एक छोटे से बात बता रहे थे एक बूढ़ा था वो कुछ देर के बाद ही मरने वाला था ठीक है तो उनके बच्चे लोगों ने बताया कि पिताजी राम नाम करो ठीक पहले मैं बंगाली में बता, बाद में हिंदी में बताता था, था। तो जो बुढ़ा था उसने कहा ए तो बड़ो कथा बोलते पार बो न बोला मोरे इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं होगी कहे कि मर गया हो ठीक जो आगे कभी भगवान का नाम नहीं करता ना वो मृत्यु नहीं कर पाएगा ठीक है ये तो राक्षस लोग भगवान का चिंतन करते हैं, वो क्या है शत्रु भाव से करते हैं। देखिए दूसरी बात है जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान श्री राम ने इंद्र को कहा कि तुम अमृत की वर्षा करो तो इंद्र ने अमृत की वर्षा की तो क्या हुआ जितने बंदर और भालू मर गए थे सब खड़े हो गए राक्षस लोग से वैसे मरे पड़े हुए तो भगवान राम ने इंद्र को पूछा क्या बात है अच्छा तुम्हारे जो अमृत की तूने तो वर्षा की ये क्या राक्षस पर काम नहीं करेगा क्या तुम्हारा अमृत नहीं काम करेगा तो ऐसा क्यों हुआ प्रभु कारण है क्या कारण है देखिये प्रभु जब युद्ध हो रहा था हु? तो सब राक्षस लोग थे उसके वो सब सोच रहे थे क्या सोच रहे राम को मारना है राम को मारना है राम कुमार तो राक्षस राम राम का तो वो मुक्त हो गए तुम्हारे बंदर लोग रावण को मारना है रावण को मारना है तो रावण रावण के इसीलिए तो वो मुक्त नहीं हुए वो खड़े हो गए तो बात यह देखिए ये ताड़का एक ही बान प्राण हरिवीन्ना दीन जानी निज पद थे भगवान ने उसको निज पद प्राप्त हो निज भगवान राम का पद प्राप्त हुआ भगवान राम ने पहले ताड़का को मारा भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा पूतना भी देखिए ये कहते पूतना अगले जन्म में बली राजा की बेटी थी ऐसा मैंने किताब में पढ़ा था कि जब वामन भगवान आए वामन भगवान बलि राजा के पास बली राजा यज्ञ कर रहे थे तो वामन अवतार हुआ वामन भगवान जब उसका यज्ञ पवित्र हो गया वो जब भिक्षा करने के लिए आ गए राजा के पास तो वो बली राजा को बलिराजा की बेटी थी उसने जब वामन को देखा वहा इतने अच्छे भगवान देखने में थे उसने सोचा मेरा ऐसा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता लेकिन जब उसने कहा मांगा क्या कि मुझे तीन पैर रखने की जगह दो तो बोली रन दे दूंगा अच्छा भगवान ने पूरे बहन भगवान विराट हो गए एक पैर में पूरे पृथ्वी ले ली है दूसरे पैर में बस स्वर्ग ले लिया और तीसरा पर निकला कहां रख तब उसकी जो बेटी थी उसने सुझा रही इसको तो मारने से अच्छा होता तो देखिये पूतना में दो भाव का समन हुए वो पुत्र पुत्र को क्या उसन पान कराती है लेकिन विस लगा कर आई है हुँ? वो पुत्र के स्नेह से उसको लेती है लेकिन उसको मारने का दोनों का समन्वय पुतना में है लेकिन यहां भी भागवत में कहते हैं पुतना को वही गति प्राप्त हुई जो गति यशोदा को मिली थी और देवकी को जो गति प्राप्त हुई थी वही गति पुतना को मिलती तो यहाँ हम देखते हैं भगवान श्री राम ने ताण कुमारा बाद में कहते है ऋषि को तो बस विश्वास हो गया भगवान है उसने अपनी जो विद्या थी सब विद्या उसको दे दी यहाँ कहते कुछ कुछ विद्या सिखाई क्या विद्या सिखाई तब ऋषि निज नाथे जे चिन्नी विद्या निधि कछ विद्यान्नी जाते लागन खुदा पिपाशा ऐसा कुछ मंत्र सिखाया उससे क्या होगा जाते लागन खुदा पिपाशा प्यास नहीं लगेगी भूख नहीं लगेगी ऐसा कुछ मंत्र यहां मंत्र लिखा नहीं है क्या है ठीक है है लिखने से बस ये जो माता माताजी ना सब लोगों का काम खत्म हो जाता है ठीक है बस खाना है तो बस ये मंत्र बोल लो है लेकिन अच्छा भी बुरा भी है देखिए अच्छा अच्छा खाना मिलता है ना वो सब बंद हो जाता है ठीक है लेकिन यहाँ और क्या होता है नई खाने से हम क्या होता है दुर्बल हो जाते लेकिन यहां कहते हैं अतुलित बल तनु तेज प्रकाश ऐसा कुछ मंत्र सिखाया कि जिससे प्यास ना लगे भूख ना लगे और अतुलित बल आ जाए बाद में क्या किया यहां कहते हैं आयुध सर्व समर्पित प्रभु निजयाश्रमया कंद मूल फल भोजन दिन भगत हित जानी आयुष सर्व समर्पित प्रभु निजया श्रमया नी मूल फल भोजन दिन भगत हित जानी भगवान को आयुध सर्व समर्पित उसने जो अस्त्र शस्त्र भगवान को अर्पण किया अपने आश्रम में ले आए कंद मूल फल भोजन भगति भगवान को कंद मूल फल खिलाया जब सुबह हुई कहा मुनि शन रघुराई निर्भय यज्ञ करु तुम जाए भगवान ने कहा आप यज्ञ कीजिए जब विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ शुरू किया जब यज्ञ का धुआं आकाश में ऊपर जाने लगा राक्षस को पता लगा और मारी सुबाह बहुत राक्षस आ गए यहां कहते हैं बीनूफर बान राम तेही मारा सत जो जनगा सागर पारा भगवान ने और सबको मार दिया लेकिन मारीज को क्या किया बीनूफर बान राम तेही मारा एक बान मारा उसका मस्तक नहीं था फर नहीं था क्या हुआ सत जोजनगा सागर पर 100 जोजन दूरों के सागर पार होकर दूर होकर गिरा वहां। अब क्या होता है मारिच जब वहां गिरता है यहां कहता है मारिच बाद में कहता है कि पहले उसको ये जो राम की उसने जो दर्शन किया जो तीर धनुष से लेकर भगवान राम युद्ध कर रहे हैं पहले डर के मारे सब जगह जहा तह दे दो भाई सब जगह राम लक्ष्मण को देख रहा है डर से बाद में उसको अच्छा लगा तो वो ये राम स्वरूप का ही ध्यान करने लगा वो राक्षस के दल में फिर वापिस नहीं गया जंगल में वो कुटिया बनाकर भगवान राम का नाम लेते लेते वो रहने लगा और भगवान का नाम लेते लेते उसको बहुत आनंद होने लगा आप सबको मालूम है जब रावण को सीता का हरण करना था तब उसने पता लगा अच्छा मारिच कहा है ढूंढते ढूंढते उसने खोज निकाला। मारिच के पास आया अब उसने कहा तुम मेरी मदद करो तुमको सोना का बनना है तो मारिच ने कहा देखिए मैं भगवान राम को पहचानता हूं मैं गया था राम के पास लेकिन मैंने क्या देखा मैंने वहां देखा जब मैं गया भगवान राम ने एक बाण मुझे मारा बीनू फर पहा मैं जोजन दूर होकर यहां पड़ा आप उनके साथ युद्ध मत कीजिए वो भगवान है और मारिज क्या कहता है कहता है जेही ताड़का हति खंडे हर को दंड खरदूषण तिश देव मनुज की सुबाह खरदूषण ति शराब देव मनुज किया बंड जे ही ताड़का सुबाह जिसने ताड़का को मारा सुबाह को मारा और क्या खंडेव हर कोद भगवान शिव का धनुष उसने तोड़ दिया मारिज क्यों कहता है रावण को आप सबको मालूम होगा जिस सीता के जो पिताजी थे जनक राजा उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष उठा पाएगा उनके साथ सीता की शादी होगी जब सीता बहुत छोटी थी एक बार वो झाड़ू दे रही थी तो उसने देखा वो जो धनुष के नीचे बहुत कुछ मैला जमा हुआ है तो सीता ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया दाएं हाथ से नीचे से कचरा निकाल के फिर रख दिया तो जनक राज ने देखकर क्या बात है ये इतनी छोटी सी लड़की दस हजार लोग एक साथ उठा नहीं पा रहे थे जो धनुष को सीता ने बाया से उठाया तब जनक राज ने प्रतिज्ञा की कि जो दाए हाथ से उठा पाएगा उनके साथ शादी कराऊंगा ठीक है हुँ? तो जब ही सुना रावण ने कि सीता की शादी जो दाएं हाथ से जो भी उठा पाएगा उसके तो रावण चला गया जनक राजा मेरे साथ सीता की शादी करा दी अब मैं तो करा ही दूंगा लेकिन देखो मेरी तो प्रतिज्ञा है तुम तो वो मुझे मालूम है मैं धनुष उठा दूंगा ठीक है तुम उठा लो ना पहले उठा लो बाद में सीता के साथ ठीक अभी जाता वो रावण गया वहां धनुष तो उठा पाने की दुर्बाते वो तो हिला भी नहीं पा रहा है तब उनके साथ जो सारथी था ना उसका दुख भाई आज मेरी तबियत थोड़ी खराब है ठीक है मैंने पहले एक बार उठाया था तो सारथी ने कहा पहले आपने कब उठाया था मैंने को सुना नहीं अरे तुमको मालूम नहीं मैंने कैलाश पर्वत उठाया था वो मालूम है अरे कैलाश पर जब उठाया तब भगवान तो ऊपर ही बैठे थे उनके पास धनुष भी था पहले एक बार उठा दिया ठीक है आज थोड़ी तबियत खराब है तो अब जनकराज मिलने बाद में मिलेंगे ठीक है वो सीधा चला गया ठीक है तो मारिच को ये मालूम था इसलिए मारिच ने कहा जेही ताड़का शुभावती खंड को दंड जो तुम दाया से नहीं उठा पाया वो भगवान ने तोड़ दिया ठीक है और क्या खर दूसनती शराब आप सबको मालूम है जब रावण का नाक कान जब का सुपर्णका का, का नाककांड जब काट दिया पहले सुपर्णका खरदूषण के पास गई थी खरदूषण चौदह हजार सैन्य को लेकर भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए सबको ले आई भगवान श्री राम ने खरदूषण सबको मार दिया का जब जाती है रावण के पास और कहती खरदूषण को मार दिया भगवान राम ने तब रावण क्या कहता है खर दूषण मोहित सम बलवंता रावण कहता है खरदूषण मेरे समान बधवान है भगवान हमने मार दिया तो आज मानिच उसको बोल रहा है खरदूषण तीसरा बधेवू ये क्या मनुष्य की बात है क्या ये काम मनुष्य कर सकता है तो रावण को बहुत क्रोध आ गया कि गुरु जी भी तुम्हें गुरु के माफी क्या मुझे क्या तुम उपदेश दे रहे हो कहू जग मोह समान को जोधा मेरे समान कौन योद्धा है तुमको मालूम है यहाँ कहते तब मारिच हृदय अनुमाना नव ही विरोधी नहीं कल्याण देखिए संसार में नव प्रकार के मनुष्य हैं उनके साथ विरोधिता नहीं करनी चाहिए मारिच कह रहा है तब मारिच हृदय अनुमाना नव ही विरोधी नहीं कल्याण नव प्रकार का कैसे कौन कौन मानुष है शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी वैद्य बंदी कभी मानस गुणी शस्त्री जिसके पास शस्त्र है ठीक है विरोध मत करना कब चला है देखा ठीक है मर्मी मर्मी का मतलब है जो आपकी कोई गुप्त बात जानता है ठीक है कभी आपने उसको बता ही दे दी आपका मर्म उसको मालूम है बताया कि भाई मत कहना है और उसके साथ झगड़ा हो गया है सबको बोल देगा शस्त्री मर्मी प्रभु जिसके साथ आपको रहना है उसके साथ विरोधिता मत करना ठीक है शस्त्री मर्मी प्रभु सठ जो सठ मनुष्य धूर्त मनुष्य है ऐसे उसके साथ विरुद्ध धनी, बहुत रुपया, उसके साथ विरोधता नहीं करनी है शस्त्री मर्मी प्रभु सठ ध्वनी वैद डॉक्टर जो होता है ना उसके विरोधिता मत कीजिए क्या दवाई दे देगा मालूम नहीं ठीक है ठीक <laughs> है शस्त्री मर्मी प्रभु सट वैद्य बंदी बंदी का मतलब है जो बंदी चारण लोग जो गान करते हैं ना रास्ते में जाते जाते बहुत गान करते हैं आपके नाम पर सब प्रचार करना शुरू करते वैद्य बंदी कवि जो कविता लिखता है रिपोर्टर है, है उसके साथ विरोधिता मत कीजिए आपके नाम से कुछ है भानस को जो घर में रसोई पकाते उसके साथ विरोधिता मत कीजिए खाना बंद हो जाएगा तो यहाँ कहते नव ही विरोधी नहीं कल्याण ये क्या देखता है मारिच देखता है ये सस्त्री है मरुमी है प्रभु है सनी है, है बहुत कुछ है ठीक है वो मारिच सोच रहा है उत्तर देत त मोहि बधऊ अभागे उसने उत्तर देने से सीखा वो मुझे मारेगा है कब नरु के क्यों मैं भगवान राम के हाथ से उभय देखा न मरूंगा उबता किसी रघुनायक शरणा दोनों मृत्यु देख रहा है क्या देख रहा है वो देख रहा है कि रावण की बात सुनने से राम मरेगा रावण की बात नहीं सुने रावण ही मारेगा तो रावण के हाथ से क्यों मरू मैं भगवान राम के हाथ से मरूंगा ठीक है तो यहाँ के तो असजीय झानी दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा मन अति हरस, जनावन देहु आजु देखु परम सने असजीय जानी दसान संगा वो रावण के साथ जा रहे लेकिन बहुत उसको आनंद हो रहा है इतना आनंद हो रहा है वो अपने आनंद को छुपा रहा है कि रावण को पता न लग जाए वो सोच रहा है कि आज मुझे भगवान श्री राम का दर्शन होगा वो सोच रहा है निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल कर सुख पाही हो श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन हो निर्वाणदाय क्रोध जा भक्ति भगति अब सही बश करी निज पानी शर संधानी बदही सुख सागर हरी निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई आज में मेरे परम प्रीतम भगवान राम का दर्शन हो श्री भगवान राम का दर्शन होगा, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मनला हो मैं मां सीता का चरण को स्पर्श करूंगा लक्ष्मण के चरण को स्पर्श करूंगा और निर्वाण दायक क्रोध जाकरी। भगवान राम क्रोध करेंगे मेरी तो मुक्ति हो जाएगी भगवान जो क्रोध करेंगे देखिए मृत्यु के पहले उसका मृत्यु भय चला गया पर भगवान श्री राम के बारे में वो सोचता है वो क्या सोचता है वो सोचता है मैं सोने का हरण जब होंगे भगवान राम तीर धनुष लेकर मेरे पीछे दौड़ेंगे और इतने दिनों तक मैंने यही मूर्ति का ध्यान किया है हृदय में मैं पीछे मुड़ के भगवान श्री राम की ये मूर्ति का दर्शन करूंगा मृत्यु के पहले जिस मूर्ति का मैंने ध्यान किया इतने दिनों तक वो भगवान राम को मैं दर्शन करते करते मर जाऊंगा मेरे समान धन्य कोई नहीं है क्या सोचता है मम पाचे धर धावत धरे फिर प्रभु ही विलोक हूँ धन्य नमो समयान मम पाछे धरधावत धावत धरे शरा प्रभु ही विलोक हूँ धन्य नमो समयान मम पाछे धरधावत धावत भगवान श्री मेरे पीछे दौड़ेंगे धरे शराशनबान बान, बान लेकर दौड़ेंगे फिरी फिरी प्रभु भी लो कहू मैं पीछे मुड़के मुड़के भगवान राम को देखूंगा धन्य नमोश मेरे समान कोई धन नहीं मारिच आने से पहले यहां कहते लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद लक्ष्मण कहा गया था फूलमल फल मूल लेकर लेने के लिए गया था भगवान श्री राम ने सीता को कहा सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला में कचु करवी ललित नरलीला हे सीता मैं नरलीला करूंगा तुम पावक महु करहू निवास सीता को भगवान श्री राम करे तुम अग्नि में वास करो जहां लगो में निशी चरण जब तक मैं राक्ष का संहार नहीं करता तब तक तुमको क्या करना है अग्नि में प्रवेश करना है अग्नि में प्रवेश करने का दो मतलब है कि तुम अग्नि में प्रवेश करो बाद में बाहर निकलो और दूसरा है अब से तुम्हारा कठिन जीवन शुरू हो जाएगा ठीक है हुँ? सुन हु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला में कछु करहू निशा जहां लगो निशा जब ही राम सब बखानी प्रभु पद धरी ही अनल समान सीता ने भगवान श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करके अग्नि में समा गई निज प्रतिबिंब राखी तह सीता तैसे ही सील रूप सुबिन उसका जो प्रतिबिंब सीता नकल सीता वहां रह गई तो असल सीता अग्नि में प्रवेश किया बाद में हम सबको मालूम है जब रावण के पास से जब लंका में जब लोटी भगवान श्री राम ने कहा अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तब क्या है नकल सीता अंदर चली गई फिर असल सीता बाहर निकल गई ठीक है हुँ? तो यहाँ कहते निज प्रतिबिंब राखी तीता तैसे ही सील रूप सुबिन वैसे ही सीता लक्ष्मण यह मरमू नहीं जाना जो कछु रचा भगवान भगवान ने जो ये सब किया लक्ष्मण को मालूम नहीं लक्ष्मण नहीं था तो यहाँ जो मां सीता है वो प्रतिबिंब सीता है और दूसरा क्या है देखिए मां के चरणों में मारिज आके सोच रहा है श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मनलाई हो मैं सीता के चरण में प्रणाम करूंगा क्यों प्रणाम करूंगा देखिए मां की कृपा के सिवा भगवान की कृपा नहीं होती ये मारिज राक्षस योनि में बहुत कष्ट पा रहा है उसको राक्षस योनि से मुक्त तो होना है इसीलिए माँ सीता के चरणों में जाकर वो प्रार्थना करता है माँ की कृपा होने से क्या होता है यहाँ कहते हैं देखिए हमने वो जो, ये शुरू करने से पहले हमने जो जो कुछ चौपाई हमने जो दोहराया उसमें है कि जनक सीता जग जननी जानक जान जानकी करु प्रणाम जोर जुग पानी हर के जुगपद कमल मनाउ जासु कृपा निर्मल मती पाऊ जिनके चरणों में जाके जुगपद कमल मनाऊ जिसके चरणों में आश्रय लेने से क्या होता है जासु कृपा निर्मल मती पाओ मां की कृपा से हमारी बुद्धि पवित्र होती है और जब पवित्रता आती है ना तब ही भगवान को हम पा सकते भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान शुद्ध बुद्धि गोचर शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि जब होती है तब भगवान को हम अगोचर कहते लेकिन भगवान तब क्या हो है? अपना स्वरूप प्रकट करते हैं तो आज क्या हुआ ये मारिच की बुद्धि शुद्ध होगी पवित्र हो गई मारिच ने सोना का हरिण का ऐसा सोना का ऋण ऐसा सोना हरीन कभी नहीं देखा वो आके माँ सीता के पास आता है चरणों में प्रणाम करता है इधर घूमता है वो तो सोना का ऋण देख माँ सीता ने भगवान श्री राम को कहा मुझे सोना का ऋण चाहिए देखिए वैसे माताओं को थोड़ा सोने के प्रति थोड़ा आकर्षण होता है, है सोना का अलंकार होने से अच्छा है यहाँ सोचिए पूरा सोना का है ठीक है <laughs> तो आकर्षण तो होगा ही सोने का हरिण जाइए और यहाँ कहते निगम नेति शिव ध्यानना आवा माया मृग पाछे शोधावा कबु निकट पुनी दूरी पराई आई प्रभु प्रकट कबू ही छपाई निगम नेति शिव ध्यानना आवा देखिए नीति नीति इति नहीं कर सकते भगवान श्री उसको ध्यान में लेने का प्रयत्न कर कभी -कभी भगवान राम उनके ध्यान में आते कभी नहीं आते वही भगवान माया मृग पांचे शोधावा भगवान श्री राम माया मृग के पीछे दौड़ते कब हूं निकट पुनी दूरी पर कब पास में कभी दूर है ऐसे करते करते बहुत दूर लेगा अब क्या हुआ मारिज भगवान राम की चिंतन कर रहा है वो राम का चिंतन करते करते राममय बन गया और लक्ष्मण ने रावण ने कहा था तुम हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण करके चिल्लाना मृत्यु के पहले यहां कहते लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा पाछे सुमिर मन महु राम पहले उसने हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण करके बहुत चिल्ला हरिया कहते हैं कि मारीच भगवान का नाम लेते लेते चिंतन करते करते राममय हो गया है उनका जैसा ही था सीता ने जब सुना उसने लक्ष्मण को कहा ये मेरे पति का ही कंठस्वर है तुम जाओ लक्ष्मण ने कहा राम को कभी कोई ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता वो मुझे इसे चिल्लाकर मुझे पुकार ही नहीं सकते नहीं मैं मेरे पति का कंठस्वर पहचानती हूँ देखिए मारिज का कंठस्वर राम जैसा होगा राम का चिंतन करते करते राम ही बन गया लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा पाचे सुमृस मन रामा और भगवान राम ने बाण मारा और क्या हुआ यहां कहते हैं भगवान राम का नाम अंतर प्रेम ताशु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दिन सुझाना भगवान राम उसको अंतर प्रेम उसको पहचान मुनि दुर्लभ गति जो मुनियों को जो गति प्राप्त नहीं होती वो गति किसको प्राप्त होती है मारिच को प्राप्त क्योंकि तो मारिज राक्षस था लेकिन मृत्यु के समय क्या देखते वो भक्त बन गया भगवान ये राक्षस वृत्ति आप में मेरे सब में है काम क्रोध लोभ में सब राक्षस वृत्ति है लेकिन भगवान का नाम करते करते भगवान का चिंतन करते करते ये राक्षस चली जाती है जैसे मैंने बताया मां सीता की कृपा हुई उनके पर मांदेवी के जीवन में है एक कॉलेज का लड़का था कॉलेज का लड़का उसने मां के पास दीक्षा ली थी दीक्षा लेने बाद कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वो बुरी संगत में जाके उसका पूरा चरित्र खराब हो गया उसको बहुत दुख हुआ मां के पास दीक्षा वो।, वो मां के पास आया और मां के कहा देखो मैंने तुम्हारे पास दीक्षा ली मैं तुम्हारा संतान हूं लेकिन अभी मेरा चरित्र इतना बिगड़ गया है मैं ये जो तुम्हारा मंत्र है ना वापिस देने के लिए आया तुम तुम्हारा मंत्र वापिस लो कह के वो भाग जाए मां ने उसको झाके पकड़ा उसको पकड़ खींच के ले आई उसका दो कंधा पर हाथ रखा उसने कहा मां ने कहा आमा के मने रेखो आमा के मने रखो आमा के मन रखो मुझे याद रखना मुझे याद रखना मुझे याद रखना और वो लड़का ने जब माँ की आंखें देखी मां की आंखों में जो करुणा थी वो लड़का जब वापिस चला गया जब भी बुरा चिंतन कोई बुरा कुछ सोचता है उसको मां की ही याद आती है और क्या हुआ उसका सब कुछ संग छूट गया वो लड़का सन्यासी बन गया रामकृष्ण सन्यासी बन गया देखिए ये मां की कृपा से क्या होता है पवित्रता आती है हमारे जीवन में पवित्रता आती है जा ताके कमल मनाऊ जाशु कृपा निर्मल मति पाऊ मां क्या कहती है आमा छेले जदि धूलो कांदा माखे आमाके के झेड़े ताके कोले तुल नीता मेरा लड़का जो कादव में जो रगड़ेगा मैं उसको क्या मैं उसको साफ करके क्या करूंगी उसको गोद में ले लूंगी ये धूला कादव का मतलब क्या है हमसे कोई भूल हो गई हमसे कोई अपराध हो गया कुछ पाप हो गया लेकिन जब माँ के पास जाएंगे माँ क्या करेगी माँ हमको पवित्र करके अपने गोद में ले लेंगी मैं थोड़ी मजाक करके सबको बोलता हूँ देखिए हमको हम यहाँ हम जितने लोग हैं किसी को हम कोई भी हम भग माँ के चरणों में हमको आश्रय नहीं मिलेगा ऐसा करने सब घबरा जाते क्या है माँ के चरणों में तो क्या कहा आश्रय मिलेगा माँ की गोद में आश्रय मिलेगा ठीक है <laughs> माँ कहती है नहीं? में गोद में ले थुलो कोले मैं गोद में ले लुक तो देखिए हमसे सकती है, लेकिन भगवान का नाम चिंतन करते करते हम पवित्र बन जाएंगे, माँ के पास प्रार्थना करने से क्या होगा मां की गोद में हमको आश्रय मिलेगा तो हम सब मिलके रघुपति राघव राजन संकीर्तन करेंगे देखिये भगवान श्री रामकृष्ण वश्रामित में कहते थे कि हाथ ताली देकर हृ नाम करने से क्या होता है हमारे जो पाप पक्षी है ना सब उड़कर चले जाते ठीक है जब हम हाथ ताली देकर भगवान का नाम करेंगे रघुपति राघव राजा राम ठाकुर जी कहते हैं भगवान का नाम करने से देह मन प्राण शुद्ध हो जाते सचमुच शुद्ध हो जाते है मृत्यु के पहले कथा वस््रामित में है मृत्यु के पहले भगवान का नाम करने के बाद क्या होता है मनुष्य शुद्ध पवित्र हो जाने के बाद उसको कोई पाप करने का मौका ही नहीं रहता इसीलिए नाम करने के बाद मर से मुक्ति हो जाती है तो देखिए हम सब भगवान का नाम करेंगे सबका पाप पक्ष उड़ जाएगा कहाँ जाएगा कहीं नहीं जाएगा यहाँ ही पाप पक्ष घूमते रहेंगे और जो नहीं करेंगे ना उसके अंदर सब घुस जाएंगे इसलिए सबको करना है ठीक है रघुपति रा घबरा sita ram sitara hanar krishna sita jam rajputi rakhmarata राम जो रक दन शो घन श्या राम केवल लभसी तारीरा नींदरा दिन में का कब भजलोगे शी तर गुपति जरा सद गुरु देव की जय शब संतन की जय ओ नम पार्वती पतह हर हर महादेव कल हम हनुमान जी का प्रसंग करेंगे और परसु केवट प्रसंग करूंगा तो आप सब बधारे